तेरे दरबार में दिल धाम के वो आता है जिसको तू चाहे है नबी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है भर तो चोली मेरी या मोहम्मद कर मैं न जाऊंगा खाली हर दो छोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली तू बना दे न बिखड़ी दर्ज तेरे न जाए आका जी हम सब की नीजी भरदी घर में बजाऊंगा खाली जब तुल तू बना ना दिल की दर्द तेरे न जाए समाली जाऊंगा और तू तो जोली मेरी ताजदारे मैं दिना नौट कर मैं न जाऊंगा तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने आ निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तार दलक तू सुने का न दिल की दर्ज तेरे न जाए सवाली जोली मेरी क्या बद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली दे दरस का दर्श मुझ पया का अब लगा ले तू मुझ कॉफी तू मेला देना बिछड़ी दर्ज बेले डाय सवाली